आनंद की खोज दुख और दुख निवृत्ति छठवाँ ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा मसीह का समग्र जीवन दुख एवं संघर्ष में ही बीता उनका अंत भी अत्यंत कष्टप्रद था उनके जीवन एवं उपदेशों के आधार पर अनेक मतवादों एवं सिद्धांतों का उद्भव हुआ है ईसा मसीह दुख से पूरी तरह परिचित थे लेकिन उन्होंने इसकी दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि करुणा बिगड़ित हो उसे दूर करने के प्रयत्न में लग गए अतः प्रेम करुणा सहानुभूति और त्याग द्वारा दुख कष्ट को मानव जीवन से दूर करने का संघर्ष करना चाहिए इस संघर्ष में ईसा दूत ईसा हमारे सेनापति की तरह है लेकिन वे हमारी सहायता की अपेक्षा रखते हैं वे अकेले अशुभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते प्रत्येक रोगी जो रोग मुक्त हुआ है प्रत्येक पीड़ित जो पीड़ा मुक्त हुआ है तथा जितना दुख दूर हुआ है उतना ही हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब दुख पूरी तरह दूर हो जाएगा ईसा ने परमात्मा के साथ संयुक्त होकर परमात्मा के प्रेम में प्रतिष्ठित होकर जीवन की समस्याओं का सामना किया उसी तरह परमात्मा के प्रेम में प्रतिष्ठित होकर दुख का सामना करो स सा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट या ईसानुसरण नामक प्रसिद्ध पुस्तक में भी इस विषय में ईसा के जीवन में दुख को अनुकरणीय दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दुख कष्ट को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए जो ईसा को प्रेम करते हैं उनके लिए कष्ट अत्यंत प्रिय होते हैं क्योंकि उन्हें ईसा ने सहन किया था उसी में सुख मुक्ति जीवन और माधुर्य है कष्ट सहन करना हमें अपने प्रियतम के अनुरूप बनाता है द ईसाई धर्म सिद्धांत के अनुसार दुख पाप के कारण प्राप्त होते हैं भगवान से विभक्त होना ओरिजिनल सीन या आदि पाप कहलाता है दुख एक नैतिक अनुशासन या दंड विधान की तरह है जो हमारे कल्याण के लिए है अतः उसे बुरा ना समझो भगवान के साथ पुनः युक्त हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा दुख से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि दुख में ईशा सदा तुम्हारे साथ है वे सदा तुम्हारा कष्ट सहन करने के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर है भारतीय दर्शन के समाधान भारत में भी अनादि काल से इस विषय में मनुष्यों का गहन चिंतन चलता रहा है भारतीय दर्शन को सामान्यतः निराशावादी माना जाता है क्योंकि वह जगत मूलतः दुख में अविद्या आदर्शवादी का सकारात्मक पक्ष भी है। दुख का कारण बताते हुए भारतीय ऋषि कहते हैं कि जीवन सामान्यतः इतनी लापरवाही के साथ बिना सोचे विचारे जिया जाता है तथा मानव अपने को असंख्य वासनाओं के हाथ एक कठपुतली की तरह इस तरह नचवाते रहता है कि उसका परिणाम दुःख के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है भारतीय दार्शनिक सदा एक शाश्वत नैतिक नियम या विधान जिसे रित कहा गया है में विश्वास करते रहे हैं इसे ही मीमांसक अपूर्व न्यायिक अदृष्ट एवं वेदांतिक कर्म का सिद्धांत कहते हैं मानव अपने शुभ अशुभ कर्मों का सुख अथवा दुःख के रूप में फल पाता है भारत में भी जड़वादी चारवाक हुए हैं जो दुख की अपेक्षा उपेक्षा करके इस जीवन में जो थोड़ा बहुत भी सुख है उसे भोगने में विश्वास करते थे लेकिन मीमांसकों का मत है कि इस जन्म में शुभ कर्म करने पर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की जा सकती है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार अविद्या स्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश दुख के कारण है योगियों के अनुसार दुःख तीन प्रकार के होते हैं गति या भूतकालीन आगत या वर्तमान तथा अनागत आगामी अर्थात भविष्य सामान्यतः लोग तीनों द्वारा कष्ट पाते हैं लेकिन योग मत करता है कि वर्तमान दुख तो भोगना पड़ेगा लेकिन जो अनागत है उसे नष्ट किया जा सकता है एयम दुख अनागतम और उसे दूर करने का उपाय है अष्टांग योग कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि योग दुख के कारण की जड़ तक नहीं जाता केवल चित्त वृत्ति निरोध द्वारा मन द्वारा हो रही दुख रूप प्रक्रिया को दबा देता है लेकिन ऐसी बात नहीं है अविप्लवा विवेक ख्याति द्वारा योगी आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कर पंच क्लेसों की मूला अविद्या को नष्ट करता है श्रीमद् भगवद गीता में दुख की समस्या का विशद विवेचन है वहाँ श्री कृष्ण सुख और दुख में समान रहने का आदेश देते हैं इस समत्व के विभिन्न उपाय बताए गए हैं यथा अहंकार का कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग कर्म करना लेकिन उनका सुख दुख रूप फल स्वीकार न करना निर्लिप्त बने रहना इत्यादि दुख सुख से पृथक नहीं देखा गया है तथा तो दोनों से निर्वृत्त का सुझाव दिया गया है मात्र दुख से नहीं यही बात एक भिन्न प्रकार से भक्ति शास्त्र में भी स्वीकार की गई है भक्त अपने सुख दुख भगवान से जोड़ देता है भगवान सुख देते हैं तो वह उसे सहर से स्वीकार कर लेता है और यदि दुख प्राप्त हो तो उन्हें भी भगवान की देन अथवा कृपा मानकर स्वीकार कर लेता है जो माता दूध पिलाती है वही चाटा भी मारती है अतः भक्त वस्तु कर्म अथवा व्यक्ति को नहीं बल्कि सभी में अपने प्रियतम भगवान को देखता है प्रेम दुख को सहन करने की महान शक्ति प्रदान करता है एक माता अपनी संतान के लिए न जाने कितने कष्ट सहन करती है लेकिन वे उसे कष्ट प्रतीत नहीं होते इसी तरह भगवान रूपी प्रीतम के लिए कष्ट सहने में भक्त को परम आनंद एवं संतोष की अनुभूति होती है उसे वह कष्ट नहीं लगता उपनिषदों में भी कष्ट की समस्या का विभिन्न स्थानों पर विशद विश्लेषण है छादोग्योपनिषद में नारद सनत कुमार के पास जाकर शोक निवृत्ति की ही प्रार्थना करते हैं मैत्री भी अपने पति याज्ञवर्ग के आमंत्रण आसन्न सन्यास से दुखी होकर तत्व विषयक प्रश्न करती है उपनिषद स्पष्ट रूप से निर्घोष करते हैं यो वही भूमा तत्सुखम नाल पर सुखमस्ती द्वितीया द्वयी भयम भवती अर्थात जो भूमा सर्वव्यापी है वही सुखदायक है अल्प में सुख संभव नहीं है जहाँ दो है वही दुख है अतः उपनिषदों में एकत्व दर्शन अथवा अद्वैत स्थिति की प्राप्ति को ही दुख निवृत्ति का उपाय बताया है यहाँ तत्र को मोह क शोकुप्यत ईशा वाच्योपनिषद नि चेतनचेतनाको बहूनाति काम तमत्मस्थ ये पश्य धीरा ताँति शाश्वती नेतरेशा कठोपनिषद जो सर्वत्र अपने अव्यक्त रूप एकत्व का ज्ञान नेत्र से अवलोकन करता है उसे शोक अथवा मोह नहीं होता जो असंख्य अनित्य वस्तुओं के बीच एक नित्य वस्तु को आत्मा में स्थित देखता है उसे ही शाश्वत शांति व सुख प्राप्त होता है और किसी को नहीं लेकिन सभी शास्त्रों ने वासनाओं कामनाओं एवं आसक्तियों के त्याग की आवश्यकता को सुख के लिए आवश्यक बताया है विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरती निर्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगछति भगवद्गीता अपने स्वरूप में स्थित त्रिगुणा ज्ञानी सुख दुख दोनों का निष्पक्ष साक्षी होता है गंगा में जिस प्रकार पुष्प भी बहते हैं मुर्दा भी बहता जाता है लेकिन हम निष्पक्ष रूप से तट पर खड़े रहकर उन्हें देखते रहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी अपने शरीर को अपने आत्म स्वरूप से पृथक देखता हुआ उसमें हो रहे सुख दुख आदि को निष्पक्ष भाव से देखता रहता है दुख और शोक के तो सहसत्रों कारण हैं उनसे मूर्ख की पीड़ित हो मूर्ख ही पीड़ित होते हैं ज्ञानी नहीं शोक स्थान सहस्त्राणी भयस्थान शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविश्वती न पंडितम जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सुख दुःख शुभा कर्म के कारण हैं पूर्व कृत अशुभ अथवा पाप के कारण ही हम कष्ट पाप भोगते हैं अतः दुख से छुटकारा पाने का उपाय है नए अशुभ कर्म न करना और पुराने कर्मों के फलों से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करना कर्म संचय को रोकना संवर संवर कहलाता है तप द्वारा अशुभ को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है तब एक प्रकार का स्वेच्छा से कष्ट सहन करना ही है अनिच्छा से कष्ट सहना दुखदायी होता है लेकिन जब हम पूर्वक कष्ट सहन करते हैं तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है दुख सुख के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए उसके लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं सुखस्य दुखस्य दुख से न कोपिदाता परो ददातीती कुबुद्धि अहम करोमी ती वृथाभिम स्वकर्म सूत्रे ग्रथित ही लोक अध्यात्म रामायण अयोध्या महापुरुषों का आदर्श महापुरुषों विशेषकर अवतारों का मुख्य उद्देश्य स्वयं दुख कष्ट सह कर अन्य लोगों को यह बताना होता है कि किस तरह दुख सहन किया जाता है यही नहीं एक मान्यता के अनुसार अवतारी महापुरुष स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को लाघो कर देते हैं उन्हें दूसरे दुर्बल मानवों के दुख एवं कष्ट को खींचकर अपने शरीर पर ले लेने की असाधारण क्षमता रहती है ईसा मसीह का दृष्टांत हम पहले ही देख चुके हैं इसके अनुयायी यह विश्वास करते हैं कि ईसा ने जो कष्ट सहे बीमार उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं सहे बल्कि दुर्बल मानव के कष्टों को लाघव करने के लिए उन्हें स्वयं अपने शरीर में खींच लिए थे बुद्ध ने कठोर तपस्या के द्वारा निर्माण प्राप्त कर दुख निवृत्ति का एक सर्वजन सुलभ मार्ग खोज निकाला था श्री रामचंद्र का जीवन दुख की समस्या एवं सामाजिक समस्या प्रसूत नृतम परिस्थितियों के समाधान का एक अति सुंदर दृष्टान्त है असमर्थता अपर्याप्तता एवं अनिश्चितता रूपी मानव समाज की तीन अनिवार्य परिस्थितियाँ अयोध्या के इतिहास में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थीं राज सिंहासन एक है भाई चार हैं किसे दिया जाए यह अपर्याप्तता का दृष्टांत है महाराज दशरथ ने गृह नक्षत्रादि की गणना करवाने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल राम को राज्य पर सौंपने का निर्णय किया लेकिन दूसरे दिन राम को राज्य के स्थान पर वनगमन करना पड़ा जीवन की अनिश्चितता का इससे बड़ा और कौन सा दृष्टान्त हो सकता है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 उनके अनुरूप आचरण करती हैं सभी के लिए त्याग प्रेम एवं उच्च नैतिकता वे आदर्श मूल्य थे जिनकी सहायता से उन्होंने दुख को सहन किया